ियाली तमस्ंदुर्वेदीय पाठ उपल अध्याय द्वित्वितवल लिखे अष्टादश मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है मंत्र था विदायते वृद्वे बाबू पश्चिम नायण कु दश्चित नवभोग पश्चित अद्योग्य शासन पुराणों नहते हमने मान्य अधिकारी किन प्रकार के हैं वेदांत के अधिकारी मंदाधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी गोरवे क्रम की उपासना और प्रभ का अर्थ का चिंतन मध्यम अधिकारी के लिए प्रभव के अर्थ के चिंतन के बताया और मंड अधिकारी होगा तो उसकी उपासन तो तो उपासना बताया अब उत्तम अधिकारी के लिए जो उपासना आदि करके अंतर्गत जिसने शुद्ध कर दिया है ऐसा जो अधिकारी होगा उसके लिए उपदेश करते हैं शुद्ध आत्मा का उपदेश ऐसे तो कहा नर जाए के नियते का जो विपक्षित आत्मा है ज्ञान शरीर का आत्मा न पैदा होता है न मरता है मैंने यहां पर नर जायते नियते कहने से उत्पन्न भी नहीं है मरता भी नहीं। कि हमारे जो उत्पत्ति वाले हैं सद्भाव लगा हुआ होता है जायते अस्ति, बर्दते विपरीते अपक्षीयते विनशते वो भी उत्पन्न होगा पेड़ पौधे हो चाहे हमारा शरीर हो सबसे पहले उत्पन्न होता है उसके बाद अस्थि बोलने लग जाते हैं लोग आए पुत्रो अस्थि भटो अस्थि वृक्षो अस्थि इत्यादि बोलते हैं पहला जायते क्रिया जनी क्रिया उत्पत्ति क्रिया सबसे पहले उसके बाद अस्थि बोलना क्रिया लग जाती है उसके बाद कुछ काल तक बढ़ता है हर वस्तु अपनी स्थिति तक बढ़ने की सीमा होती है उसकी वृद्धि क्रिया लग जाती है पहले जाएते क्रिया पैदा उत्पत्ति क्रिया फिर अस्तित्व क्रिया फिर उस बाद उसके बाद वृद्धि क्रिया उसके बाद विपरीत हो जा एक समय तक पहुंचा उसके बाद फिर कुछ विपरीत होने लगता है विरुद्ध क्रिया हो जाती है उसके बाद क्षीर्ण होने लग जाता है कोई भी हो चाहे वृक्ष भी हो चाहे हमारा सैनिक कोई भी हो जितने भी जनीवत पदार्थ हैं तो अपक्षीय है क्षीर्ण होने लगता है वही खुराक पहले ऊपर ले जाता था अझ वही खुराक नीचे कर देता है अवस्था एशिया जाती है क्षेत्र तो मैं उत्पत्ति वाली की स्थिति ऐसे सर्वभाव विकार लगाव का होता है जो आत्मा में सर्वभाव विकार नहीं है इसको निषेध करने के लिए यहाँ तीन शब्द चार शब्द बोलते हैं एक नजायत और दूसरा नंद्रिय तीसरा है शाश्वत चौथा है पुराण चार चार पुराण तो अस्तित्व क्रिया के जायते और ब्रियते के द्वारा तो उत्पत्ति क्रिया और विनाश क्रिया का अभाव दिखाया या आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता मरता भी ऐसा है आत्मा का स्वरूप जो मरने वाला है उत्पन्न होने वाला आत्मा नहीं है हमको विचार करना शाश्वत पर भी है इसमें शाश्वत के द्वारा जो तो उत्पत्ति के पश्चात ये अपक्षिण पूर्वक मैंने विपरिणाम पूर्वक को के, के अभाव दिखाने के लिए शाश्वत पद है दो क्रिया को उपमेशन करेगा वो भाष्य भी दिखाएंगे और पुराण शब्द अस्थि क्रिया और बर्धते क्रिया के अभाव दिखाने के लिए है ऐसा होता नहीं तो कहा महान्य हमने मानी शरीर के ये शरीर के मरने पर आत्मा मरता नहीं आत्मा मरने वाला नहीं है जैसे घर को खोड़ देंगे घर के भीतर जो आकाश था वो सीता नहीं है अगर आप पेट्रोल आदि लगा करके घर को चला देंगे आकाश चलेगा नहीं वैसे आत्मा है निर्विकार है तो वो मरने वाला नहीं है ऐसा कहा <स्थिति> इसके भाष्य टीका में कहा था साधन ही ना आया उपदेशों आठक जो साधन रहित व्यक्ति होगा उसके लिए उपदेश है साधन होना चाहिए तभी उपदेश सार्थक होगा अगर हमारे जीवन में हमें निष्काम करना निष्काम उपासना की होगी तो फिर हम हमारे लिए उपदेश सार्थक होगा अगर कुछ भी नहीं किया है तो उपदेश निरर्थक होगा साधन ही न आया वेदांत के अधिकारी साधन अलग अलग प्रकार के हैं वेदांत के अधिकारी को निष्काम भाव से उपासना पूर्व जीवन में होना चाहिए निष्काम करना होना चाहिए जिससे वो साधन बन जाते हैं अंतकर्म शुक्ति के साधन होते हैं अंतकरण शुक्त होने पड़ी ये बातें समझ में आ जाए तो एक साधन ही न्याय उपदेशों अंतर्ग के महत्व ऐसे मानकर उच्चारचम अवैध साधन दो प्रकार के साधन पहले बता दिए एक तो श्रेष्ठ साधन एक मंद निकृष्ट साधन ओम का को बताया दो तरह से बताया ओंकार के अर्थ का चिंतन करना वो मध्यम अधिकारी के लिए है और उपासना करना उसके ये मंद अधिकारी के लिए ऊंचाउ साधन को बताया कथन करके वक्तव्य स्वरूपम ये उपनिशन का जो विषय है वक्तव्य स्वरूप आत्मस्वरूप आत्मा का ही प्रथम करना है वक्तव्य स्वरूप दिखाना चाहते हैं जो आत्मा के बारे में है पहले साधन बता रही थी अब वक्तव्य स्वरूपों के पृष्ठम जो पूछा था ऋजिकेटा ने अन्यत्र धर्मार्थ अन्य धर्मार्थ अन्यत्र धर्मार, अन्यत्र, दार, अन्यत्र पूछा था वही वक्तव्य स्वरूप जो पूछा था ऋषिकेतार ने उसको तर अभिठाना या उसको कथन करना है उसको कथन के लिए उपक्रम थे आरंभ करते हैं ऐसा का आरंभ करते हैं अनुशु आत्मा की चर्चा करेंगे इसके लिए यह आसर अनेत्र धर्माद इत्यादीना पृष्ठ आत्मन विशेष रहित जो अशेष विशेष संपूर्ण विशेष रहित न वो काला है न गोरा है विशेष हमारे शरीर आदमी विशेष है कोई लंबा है कोई छोटा है कोई चौड़ा है कोई काला होगा कोई गोरा होगा बहुत सारे विशेष है हैं इसमें हाथ हैं पैर विशेष हैं इसमें किंतु अशेष विशेष घटस्य अशेष विशेष जितने भी विशेष है सबका विषय हो जाता आत्मा में वो तो निर्विशेष होता है ऐसा घट जो आत्मा है तो अमृत तो धर्मादि इत्यादि के द्वारा अभिजता के द्वारा पूछा गया था ऐसा आत्मा अशेष विशेष रह तस् आत्मा अशेष विशेष रहे कोई भी विशेष नाम की वस्तु वहां नहीं है ऐसे आत्मा उसका आलम्बन प्रकृत तो उनका आलम्बन पूर्व में ये कहा और प्रत्येक रूप मध्यम अधिकारी के लिए आलम्बन रूप से और मंद अधिकारी के लिए प्रतीक रूप से कर ओंकार अब अपरक्ष मंद धर्म प्रतिपत्नी प्रति ये जो आलमन रूप से उपदेश दिया था ओंकार का किसके अपर ब्रह्म का उपदेश है परब्रह्म का नहीं न तो, तो परब्रह्म ओंकार प्रतीक वाला बनेगा न उसका अर्थ चिंतन वाला होगा क्योंकि उसमें मन बाने की विषय नहीं है अपरब्रह्म प्राप्ति के लिए बता दिया था एक अथा अच्छा विदान तस्वीर ओंकारावलमश आत्मा अब उसी आत्मा की चर्चा करने ओंकार जिसका आवलंबन होता है सहारा होता है ऐसा जो आत्मा है उसका साक्षात स्वरूप निर्दिधारी शयाद साक्षात उस आत्मा का स्वरूप धारण करने की इच्छा से यह आगे की प्रसंग आरम्भ होता है आत्मा की चर्चा होनी है एक आत्मा भाष्य में कहते हैं न जाएते जोपत्त्यते न जाएगे उन्होंने न उत्पत्त्यते उत्पन्न नहीं होता आत्मा जो इससे क्या समझ रहा है जो उत्पन्न होने वाला है वो हमारा स्वरूप नहीं है यह ध्यान देना है ये शरीर उत्पन्न होता है इसमें आत्मबुद्धि होकर के हम परेशान हो रहे हैं यह आत्मा नहीं है समझना है न जाएते हमारा गत्पत्यते उत्पन्न नहीं होता मृत वा न अथवा मरता भी नहीं जो मरने वाला होता है वो आत्मा नहीं है ये सारे के सर कुछ तो नहीं क्योंकि कि उत्पत्तिमत वस्तु अन अनेक विक्रिया आद्य जन्म विरासक्षण विक्रिय आत्म प्रतिषिध्ये प्रथम सर्विक्रिया प्रतिषेधात्मं न जायते जो उत्पत्ति वस्तु होते हैं जो भी उत्पन्न होते हैं वो अन्य होता है जो पहला होगा तो मरेगा या तुम लोग मृत्यु दिशा में है जो अनित्य वस्तु कोई भी हो अनित्य से वस्तु अनित्य जो वस्तु होते हो, है। तो, हैं वो कैसे होते हैं अनेक प्रक्रिया उनमें अनेक अनेक्रिया छह प्रक्रिया लगी हुई होती है साधवा विकार जो होते हैं उत्पत्ति होने वाले वो पहले प्रक्रिया जायते उसके बाद अस्थि फिर वर्धते फिर फिर अपक्षीयते फिर दिनश छह विकार लगा हुआ जो उत्पत्ति मान होंगे उन्हें अनेक विक्रिया एक बिक्रिया नहीं अनेक बिक्रिया छे छे विकार हो जाते हैं इसके खाली उत्पन्न होकर नहीं आता उत्पन्न होने के बाद अस्थि बोले लग जाते हैं लोग अय बोलने लग जाते हैं बोलने लग जाते है। फिर कुछ सीमा तक बढ़ता है वो भी एक क्रिया है उसकी और उसके बाद में होने लगता है पहले दाढ़ी मुस्काले के पकने लग गए ऐसे हो जाता फिर बाद में झुरियां पड़ना शुरू हो जाती है अपक्षीय देखिए ना सार्भाविकार में जागर होता है यह शरीर का धर्म ऐसा है ये उत्पत्ति होने से इसकी एक हो जाते हैं उत्पत्ति मतलब वस्तु अनित उत्पत्तिमान वस्तु अनित्य, उत्पत्ति अनित्य होते हैं और अनित्य का क्या होगा अनेक विक्रिया अनेक विक्रिया है इसमें छह सार्भाविकार है इसमें सासाम उन क्रियाओं में उन विक्रिया में वो विक्रिया छह है इसमें उसमें क्या है तासाम आत्यंत जन्म न्यास लक्षण विक्रिय यह आत्मनि प्रति प्रथम हम पहले क्या कहते हैं इस आत्मा में जन्म और बिना सुरक्ष आदि और अंत विक्रिया है सड़भाविकार में आदि विकार उत्पत्ति और अंतिम विकार मृत्यु ये दोनों का निषेध दोन कर दिया न जाय तमीतेवाद विपक्षित करते न जायते पद और नम्रियते पद इसका निषेध करते हैं प्रथम हम पहले दो का निषेध कर दिया आत्मा उत्पन्न भी नहीं होता भी नहीं कर देता पहले क्यों सर्विक्रिया प्रतिषेध आत्म न जाये ब्रतेवाद ये भी हो सकता है सभी सभी विक्रिया जितने भी सद्भाविकार के विषय कभी मिले नजाय थे थे, ये भी हो सकता है ऐसा तो भी आ सकता है क्योंकि जब पैदा ही नहीं होगा तो अस्तित्व क्रिया नहीं है वर्धते क्रिया में नहीं है कोई क्रिया नहीं है इत्यादि टिप्पणी एक नंबर की सर्विक्रिया प्रतिषेधार्थ होगी अनेक छोटोतर विषय है स्पष्ट विषय रहे आदि अंत क्रिया के विषय रहे मंत्र में मैंने उत्पत्ति क्रिया भी नहीं आत्मा तो में और विनाश क्रिया भी नहीं ऐसा स्पष्ट निषेध के द्वारा कथम शाश्वत आदि पद है प्रतिषेधा प्रक्रिया कथे और भी प्रक्रिया शंका हो गई और भी प्रक्रिया है जो ही जो निषेध की श्रम न जाए तेन्द्रिदेवा इसके द्वारा स्पष्ट निषेधों में से शाश्वत पद है पुराण पद है आगे इन पदों के द्वारा इन शब्दों के द्वारा तत्त प्रक्रिया कथम प्रक्रिया उस फिर कैसे उनके द्वारा प्रतिषेधात्म दे कैसे प्रतिषेध प्रकृति होगी कैसी जानकारी होगी वो उनकी क्रियाओं का प्रतिषेध करेगा शंका आ गई तब तो कहा प्रथमम शब्द है पहला है इसका विक्रिया तो कहा क्यों आगे और शब्द आगे क्रिया के निषेध अच्छा भाष्य में बोलते हैं विपस्त मन वेदभावी जो बुद्धिमान है ज्ञान स्वरूप आत्मा वो मरने वाला नहीं ऐसा देरा भी। अभी अभिपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव क्योंकि वो तो जब आत्मज्ञान प्राप्त करता है जबकि अपना स्वरूप पहुंच जाता है अपनी स्थिति प्राप्त करता है वो कैसा है उसके चैतन बनेगा कभी लुप्त नहीं होता हमेशा चेतन भाव में रहता है अभिपरिलुप्त चैतन्य स्वभाव वो कहता है चैतन्य स्वभाव से विपरीत होता ही नहीं है यहाँ मैं मनुष्य हूँ मनुष्य हो रहा है चैतन्य स्वभाव में जा ही नहीं रहा है ऐसा होता है आत्मज्ञान अब अभी परिलुप्त विपरिलुप्त नहीं अभी परिलुप्त विपरीत नहीं होती उसके चेतन स्वभाव हमेशा चेतन स्वभाव में रहता है वो इसलिए इसलिए बेदा कहा? ना। किन किंच नारिय आत्मा उद्धित कारणाधारा बन हुआ तो कहते देखो कोई निमित्त किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए कोई कोई, कोई निमित्त बनता है कोई अन्य कारणों से बन गया हो ऐसा नहीं अन्य तो कारण जुड़ करके बन गया ऐसा तो हो, हो ऐसा भी नहीं कार्य से बना मत नारायण कुत प्रत किया ये किसी कारण विशेष से उत्पन्न नहीं हुआ है अथवा स्वस्थात आत्मा न ना न बहु कषि स्वयं भी रूपांतर में परिणत हो गया हो ऐसा भी नहीं है स्वयं स्वयंभू आदमी बोलते ना अपने आप होना रूपांतर में परिणत हो जाना ऐसा भी नहीं किसी कारण के द्वारा उत्पन्न भी नहीं हुआ है छोटा उत्पन्न भी नहीं हुआ है आत्मा ऐसा है केंद्र, अच्छा और तो अयम आत्मा अज इसलिए यह आत्मा अजमा है और नित्य है जब सदभाव विकार का निषेध होगा तो न जायते नम्रियते बोल दिया है पहला ही नहीं होगा बढ़ेगा भी नहीं तो नित्य होगा अनित्य हो नहीं क्योंकि तो नैयायको तो के यहां दो ऐसे हैं एक पैदा नहीं मर जाता अनित्य है वो प्राग्भावक अनित्य होता है एक पैदा होता है मरता नहीं किंतु ध्वंस भी अनित्य है किंतु जो पैदा भी न हो और नष्ट भी न हो वो नित्य होता है अतः नित्य एक आत्मा अजो नित्य अजन्मा है नित्य है शाश्वत है शाश्वत मैंने अपक्षय जब चिंता जो सड़भाव विकास में अपक्षय है दिन के पहले है उससे रहित कहता शाश्वत है निरंतर है विपरीत नहीं होता तो टिप्पणी कारण कहते हैं यहाँ पर विपरियान पूर्वक अपक्षय समझना शास्व पद के द्वारा क्यों भाव का निषेध करना है पहले दो का निषेध हो गया शास्व पद के द्वारा विपरीत विपरियान पूर्वक अपक्षय का निषेध और पुराण शब्द के द्वारा अस्थिपूर्वक वृद्धि का निषेध ऐसा करना ये बोलना चाह है। है। रहे हैं ये टिप्पणियों कहते हैं यहाँ आद्यंत निषेध से जो दो का निषेध होने से सब का निषेध हो जाता है इसको दिखाने के लिए स्पष्ट करने के लिए दो इतरों को कंडो किया फिर दो अलग से कहा शाश्वत पर भी है पुराण पर भी है प्रतिषित्यते इसी द्वारा उसी का ही निषेध कर दिया रहा है ये कहा शाश्वत अपक्षीयते में बोलना चाहते हैं जो ही अशाश्वत स्व अपक्षीयते कहा जो अशाश्वत होगा अनित्य होगा वो नष्ट हो जाता इसी के ऊपर टिप्पणी है अपक्षियते विपरीराम में इत्यादि नष्ट कब होगा अपक्षिण कब होगा विपरीत तो होकर ही जो क्षण होगा ऐसा समझना इसे दो क्रिया का विषय है शाश्वत पद के द्वारा विपरिणाम क्रिया भी नहीं है और अपक्षिणी क्रिया भी नहीं है समझना देखा आगे भाष्य में कहते हैं अय तो शाश्वत एवं ये तो अतएव ये एक शाश्वत है इसलिए अपक्ष क्रियापूर्वक विव्रगाम क्रियापूर्वक अपक्षय क्रिया नहीं आत्मा ने शाश्वत है नित्य इत्यादि शाश्वत अपरैव पुराण इसलिए पुराण शाश्वत है इसलिए पुराना है पुराण का अर्थ करते हैं क्या है पुराती नवैव है बहुत पुराणा है किंतु तो नया ही हो पुराना नहीं होता पुराती नवयवि पुराण पुराना होने तरफ नया ही है इसलिए पुराण कहा यो ही अवयव उपचारेगा अभी तक बात कहते ऐसा ईरान नव जो अवयव जोड़ करके बनाया जाता है जिसको वो इस समय में नया हो जाता है इस समय में ईरान नवा ऐसा बोला जाता है यो ही वस्तु जो वस्तु अवयव उपचारेगा अवयव की वृद्धि के द्वारा अवय जोड़कर जैसे घट बनाया जाता है जो तो कपाल जोड़ करके बनाया जाता है अवयव की वृद्धि हो गई घट बन तो उसके संपादन होता है जो वस्तु जो ये अवयचा कुछ अभिजन पत्र के सम्पादन किया जाता है जिसको सइान न हो उसको इस समय नया कहा जाता है पहले घट नया नहीं था जब दो कपाल को जोड़ के बना दिया नया हो गया ऐसा माना जाता है अथवा ये कपड़ा नया नहीं था अभी नया हो गया कैसे धागा का संयोग बन गया आतान और बितान दो तरह के धागा डाल दिए शीरे को आतान बोलते है टेड़े को बिता बोलते हैं दो प्रकार के ढागा डाल दिया मशीन में डाला कपड़ा नाम पड़ गया यह अभी नया कहा जाए पहले नया नहीं था ये अभी नया हो गया क्यों आत्मा ऐसा नहीं ठीक है यथार्थ उपाय जैसे दृष्टांत दिया देखने की है जो अवैध जोड़ करके बनाया जाता है और इस समय नया कहा नया कहा जाता नवा बोला जाता उसके बाद जा। ये राम नवा बोला जाता है जैसे घटा दिया है पहले नया नहीं अभी नया ऐसा बोला जाता किंतु तद विपरीत आत्मा एक घटाधि से अवयव जोड़ करके बनाया हुआ नहीं होता आत्मा जो अवयव जोड़ करके बनाया जाता है वो इस समय नया कहा जाता है किंतु आत्मा उससे विपरीत है अवयव जोड़ करके बनाया हुआ नहीं है इसलिए पुराण है एका पुराण पुराण वृद्धि विवर्जित है इसके अंदर जो स्वभाव विक्रिया में एक बद्धते क्रिया है और उसका विषय है पुराण शब्द एका बद्धते क्रिया नहीं कि प्रकार बोलते हैं उसमें भी एक जोड़ देना वृद्धि भावी अस्तित्व विकास पूर्विका इत्यादि आगे होने वाली जो आगे जन्मांतर में क्या होगा ये शरीर आगे भी फिर पैदा होगा पैदा होने के बाद में जायदी क्रिया लग जाएगी फिर उसका अस्थिक्रिया फिर उसके आगे वृद्धि क्रिया लग जाएगी लिख जाएगी पहले भी कई लाभ लगा है अभी भी लगा हुआ है तो ऐसा आप माना यह क्या जन्मांतर भावी भविष्य में अन्य जन वो आए जिस शरीर का उसका अस्तित्व विकार पूर्विक अस्तित्व जो अस्तिक्रिया पूर्वक वृद्धि क्रिया का आप दिखाया इस शब्द के द्वारा पुराण शब्द के द्वारा भाष्य कहा का यतो न अन्य अच्छा और जागे एवं पुरात द्वो पुराण शब्द के द्वारा द्व क्रिया का निषेध हो गया अस्तिक्रिया और वृद्धि क्रिया शास्त्र के द्वारा द्व क्रिया का विषय है दे किसका विपरिणाम क्रिया अपक्षय क्रिया बाकी दो क्रिया को तो सूर्ति स्वयं अपने रूप से बोली रही है सड़भाव विकार पर निशे आत्मा न जाए तो पस्ते करके रूप से बोला ये कहा भाष्य में कहते हैं यथा योग हम पुनः नान्य आत्मा ऐसा ऐसा सड़भाव विकार से रह जाए इसलिए आत्मा मारा नहीं जाता है न हमने दे न ही मारे शस्त्रादि भी शरीर है शस्त्र्दियों के द्वारा तो शरीर को मार दिया जाने पर आत्मा मरता नहीं क्योंकि उससे सर्वाधिकार नहीं है मृत्यु क्रिया है ही नहीं कोई क्रिया नहीं है आत्मा ऐसा है शरीर को मारने पर आत्मा मरने वाला नहीं यही इसलिए जो मरने वाला होता है वो आत्मा नहीं होता है ये सारकों को विचार करना चाहिए छानबीन करना चाहिए इसमें मरने वाले कितने हैं और अमर क्या है तो मरने वालों को छोड़ करके अमर भाव में रहने की तो अब ये ऐसा है तो नारा ना ना नहीं जाता अन्य मारे शस्त्र भी सही गए शरीर आदि को मारने पर भी शस्त्र आदि के द्वारा मार दिया का दिया, जला दिया किंतु नहीं क्यों तस्थो आकाशम तस्थों के आकाशवेव शरीर को मार देने पर शरीर के भीतर में जो आकाश है वो मरेगा क्या ठीक इसी प्रकार आत्मा मरने वालों दृष्टान दिया तस्त आकाशवेव शरीरस्थ जो आकाश है वो मरता नहीं शरीर बनने पर ठीक इसी प्रकार आत्मा सुधरने वाला है, निर्लेख है असंग है टीका है यदि आपको अंड धर्म सिया तत्र जन्मादि प्राप्ति अभा अप्राप्त निषेध अथवा जन्मादि प्रतिषेधे न ब्रह्म परिषद आत्मस्वरूप में उपरिषद गम्य थे शरीर जो पूछा गया था नजिकेता में अग्यत्र धर्मात्धर्मात्दि करके गया था जिसको आत्मा समझ रहे हैं ये तो धर्माधर्मो से ग्रसित है नतीकता कर रहा है उस आत्मा को बताइए आप जो धर्मा धर्म से परे है और कार्य कांड से भी परे है भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है उसको आप जानते हो बताओ नतीकता का प्रश्न परमात्मा विषय है तो अब यहाँ पर शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा निर्मता करके जीव को लेके बोला जा रहा है ऐसा लगता है प्रश्न कुछ और, और उत्तर कुछ ऐसा सूझता है तो कहना चाहते हैं टीकाकार यदि आत्मा नो हमें ब्रह्म से आता पूछा गया ब्रह्म के विषय में नज कहता और उत्तर दिया जा रहा है आत्मा को यदि आत्मा से भिन्न ब्रह्म होता एक टीकाकार बोल रहे मानी ये, ये आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं यही आत्मा ही ब्रह्म होना है क्योंकि तो थोड़ा फिल्टर करने की जरूरत है जितनी बात है यही आत्मा ब्रह्म होना है क्यों तो हम ब्रह्माष्टि यही होगी ना हाँ मैं तो ब्रह्म को मिलने जाऊंगा थोड़ी उत्तर हम ब्रह्म प्राप्त ऐसा नहीं होगा अहम हो। हो। तो ब्रह्मा स्मी हो बुद्धि यही होगी तो यदि आत्मा ब्रह्म से आत्मा से भिन्न ब्रह्मात्मा ये जो भीतर जो आत्मा है इससे भिन्न यदि ब्रह्म हो तो अतर जन्मादि प्राप्ति वास्तव ब्रह्म में तो जन्मादि की प्राप्ति ही नहीं कौन मानता परमात्मा पैदा होता है कोई मानता परमात्मा की तो कोई नहीं जीव के बारे में पैदा होना मरना करके व्यवहार में चल रहा है परमात्मा तो प्राप्ति के अभाव है तो विशेष कैसे कर दिया होगा स्थिति में यदि परमात्मा और जीवात्मा भिन्न हो तो परमात्मा संबंधित प्रश्न है संबंधित प्रश्न है तो उसमें तो जन्मादि की प्राप्ति नहीं विकार की प्राप्ति नहीं कर पाता कोई भी प्राप्ति नहीं मानता परमात्मा पैदा होता है माता है कोई नहीं मानता तो तत्र जन्मादि प्राप्ति अभाव स्वतंत्र जन्मादि का अभाव है तत्र मैं परमात्मा में ब्रह्मणी है का तो विषेद फिर यहाँ पर जो निषेध हो रहा है न जाएके ब्रिटेगा कदाचित अपराप्ति के विषय होगा अपराप्ति के विषय ठीक नहीं होगा तो यहाँ निषेध किया गया इसे समझना होगा इस आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है ये सिद्ध होगा क्यों अन्य धर्म आप एक मंत्र का और न जायते ब्रिटेगा तो प्रसिद्ध इस मंत्र का जो सांग संगत, सांगतिक संगति लगाएंगे ऐसा अर्थ निकलेगा ये बोलना चाह रहे हैं अटो तो जन्मादि प्रक्रियता इस मंत्र में जन्मादि का प्रतिषेध किया गया न जाए देगा विपस्थित आदि और हम समझ रहे हैं जीव को बोला जा रहा है करके किंतु है तो यही किंतु शुद्ध अवस्था की बात है ब्रह्मभाव में है ये की बात है अभी तो मरने वाला मांगे बैठा हुआ है अटो तो जन्मादि प्रक्रिया ब्रह्म उपदेशन इसी को ब्रह्म रूप से उपदेश किया जा रहा है उपदेश कर रहा है इसी की उपदेशन उपदेश करते हुए आत्मस्वरूप में एक उपदेश तो ब्रह्मरूप ब्रह्म का उद्वेश करते हुए नजायती ब्रह्म का कथन करते हुए आत्मास्वरूप का ही कथन किया है आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं हो सकता यह सिद्ध किया है यम्य थे ऐसा जाना जाता है क्योंकि प्रश्न और उत्तर को लेकर के दोनों में विचार करने पर आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं ये होता है जो तो भिन्न माना है हमारी बुद्धि की वो है उपाधि में जुड़ने के कारण चिपटने के कारण हम भिन्न उपाधि हटा के देखेंगे भिन्न हो नहीं सकता सुसुप्ति का हाल में जब परमात्मा से भिन्न नहीं कर पाते हैं इसको मनुष्य हूं यह कहने का अधिकार होगा सुसुप्ति में कोई बोल को नहीं सकता सुसुप्ति में जाएंगे पहुंचने पर मैं पुरुष हूं स्त्री हूं नहीं हो सकता हुआ है इंद्र न इंद्रिया है ना मन है वहां काम कर रहा है ना शरीर है काम कर रहा तो उसके भी ऊपर की अवस्था है तो वहां कहां से भेद आएगा भेद हो ही कि भेद तो जागृत और स्वप्न के अंतराल में भाष रहा है तत्त उपाधि एकता करके हम भिन्न मान बैठे हैं ये कहा। बोलते टीका मरण निमित्ता नास्ति आशंका आत्मवर्णावे अस्तिवे प्रश्न से ये दश्ठन वर्ष टिप्पणी ब्रह्म उपदेश किया ब्रह्म जिज्ञास क्योंकि लचिकेता को जानना इष्ट है क्या अन्यत्र धर्मांत अन्यत्र अन्यत्र आत्मा अन्यत्र उसी तत्व को जानना इष्ट है और वो जीव को लेकर के बोला ब्रह्म को लेकर के प्रश्न है वह उसी को जानना इष्ट है तो यहाँ पर अगर वहाँ ब्रह्म के लिए पूछा गया या जीव को लेकर के बोला जाए तो वरुद्ध होगा इसलिए एक ही है ये सिद्ध होता है एक ये एक ट्रिक में अन्यत्र इत्यादि ना ब्रह्मणों एक जिज्ञास नज्ञा का जिज्ञासा का विषय है तो ब्रह्म में तनाव हुआ है इसलिए आप आत्मस्वरूप में उपदेश इसलिए आप अपने आत्मस्वरूप का ही उपदेश होता है अन्यत्र इत्यादि के द्वारा उस मंत्र में भी आत्मा के ही परमात्मा की चर्चा नहीं आत्मा की शुद्ध अवस्था की चर्चा है ऐसा ये त्वया पृष्ठ जिसको तुमने पूछा था नजिकता सब आत्मा ही बीत तुमने जो पूछा था वो तुम्हारा स्वरूप ही होता है जो अन्यत्र धर्म आदि के द्वारा पूछा गया जो वस्तु तुम्हारा स्वरूप ही है इसी उत्तर अने के एक उत्तर दिया गया इस मंत्र के द्वारा जो अन्यत्र धर्म के द्वारा पूछा गया था एक नजायत गिरते द्वारा तुम्हारे स्वरूपी है वो ऐसा करके उत्तर दिया गया आगे टीका ति बोलते हैं मारा निमित अच्छा नाश्त नजगेता ने प्रश्न किया था यह एवं प्रेत भी चिकित्सा मनुष्य के देखिए नाइम अस्थिति चाहिए ऐसा पिछड़ा का ये जो मरा हुआ देखते को लेकर के या जीवित अवस्था में तो अस्थि नास्ति की चर्चा हो नहीं पा रही है वृत्त वस्तु देख करके थोड़ी देर पहले कुछ चेष्टा करता था अब रिचस्त होकर के पड़ा हुआ है तो उसको लेकर के कुछ लोग बोलते हैं हरे है पर लोग गांलोक चला रहे आस्तिकवाद ऐसा बोलते हैं और नास्तिकवाद बोलते नहीं है शरीर के साथ साथ विघटन हो गया ऐसा मानते हैं तो यही यहां प्रश्न है मरण तो आशंका का आत्मा के विषय में नास्तिक्व शंका थी नहीं क्या आत्मा नहीं रहेगा क्या मरने के बाद क्योंकि एक दल बोल रहा है नहीं होता है एक दल बोलता है होता है शंका बनी हुई है ये तो शंका थी मरणार्भाव यहां पर मरण का अभाव दिखा दिया कहा न प्रिय आत्मा मरने वाला नहीं मंत्र में मरण का अभाव दिखाने पर मरण अभाव अस्तित्व विषय प्रश्न अस्तित्व विषय प्रश्न भी यही होगा मरण नहीं होता है आत्मा का अस्थि विषय प्रश्न भी, भी सिद्ध हो, हो, हो, हो जाता है प्रश्न से भी एक वचन बहुत यही वचन होगा क्या वचन न जाएते न मियते ये दोनों के द्वारा आत्मा हमेशा सिद्ध हो जाता है आत्मा है सिद्ध हो जाता है एक प्रमुख छ और साथ में कहते हैं ये प्रेत वचनाधि इत्य इस मंत्र के द्वारा पूछा गया था आत्मा के बारे में नास्तित्व की आशंका भी और नास्तित्व के आशंका नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी आत्मा है मरता नहीं है पैदा नहीं होता है करेंगे चर्चा ही एक आत्मा है जो पैदा नहीं होगा परेगा नहीं वो वस्तु होता है शरीर के साथ साथ मरने की शंका थी क्योंकि वो शंका अपॉप्रित हो जाती है दूसरे आत्मा के अस्तित्व पे एक वचन प्रमाण होता है न जाये ब्रेतेगा कदाचित करके कहा अस्तित्व पक्ष से सिद्धांत तो सूची ये तत्व तो उत्तर में कहता है अस्तित्व पक्ष को ही सिद्धांत की सूचना देते हुए अस्तित्व पक्ष ही सिद्धांत है आत्मा है शरीर के बारे में आत्मा मरता नहीं ये सिद्ध करने के लिए ये उत्तर है क्यों न जाये ब्रेतेगा कदाचित इत्यादि वाक्य ये सिद्ध करता है आत्मा के अस्तित्व सिद्ध करके सोचता जो सिद्धांत को अभिप्रय कर सिद्धांत आत्मा को अस्तित्व मानते हैं, ये कहा? अच्छा, आगे मंत्र है। हंता च मं हत मत नजानी हंते नौ मनते हमचे मनते पूर्व मंत्र में जय गया न जाए ते ब्रे देवा कदाचित ऐसा बोला फिर भी जो देहाभिमानी व्यक्ति है यह कोई आत्मा मान के चल रहा है मैं हूं तो शीशा भी दिख रहा है वही मैं हूं ऐसा मानने वाले व्यक्ति होगा तो समाज में समझदार एक दो ही कोई होंगे बाकी ऐसे ही होंगे वो क्या मानता है मैं मैं मारने वाला आत्मा हूं और ये मरने वाला आत्मा है ऐसा समझता है अंतर मारने वाला व्यक्ति माने बिहार में बाहर चलने वाला व्यक्ति ऐसा अर्थ कर सकता है क्योंकि पूर्व मंत्र का पूरा निषेध हो चुका है आत्मा मरने वाला नहीं है उस स्थिति में भी कोई मानता हो मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाला है और मरने वाला समझता है मैं मर गया हूं ऐसा समझता हो दोनों ही नहीं जानते न ये मारा जाता है न मरता है ये कह रहे अंधाचे मानते हैं। मारने वाले को हंता बोलते हैं मारने वाला व्यक्ति जैसे शरीर को मारते समय आत्मा मर गया समझता हूं अंधाचे गेरी चेत गेरी हंता हम तो मंडे मैं इसको मारने वाला हूँ समझता तुम तुमन हम, हम से तुमन किया है देखो ये तुमन जो होता है भविष्यत अर्थ में होता है भविष्य गम्यादय ऐसा सूत्र है उसके अधिकार में तुमन रूपलऊ क्रियायाम ऐसा सूत्र आता है भविष्य अर्थ जैसे कृष्णम दृष्टुम याति ऐसा बोलते हैं वह वर्तमान क्या है यात्री क्रिया जाता है किसके लिए जाता है कृष्ण को देखने के लिए जाता अभी देखा है वो भविष्य रहेगी वर्तमान है भविष्य में तुम जो होता है भविष्य तुम होता है यहां भी मैं मारूंगा ऐसा सोचता हो यह भी मैं हम हो चेत मन ये भी हंता हम तुम मान्य थे इस आत्मा को मैं मारूंगा ऐसा सोचता हो मारने वाला व्यक्ति देहात्मा देहात्मा भी बोल सकता है ये और चेत मन्य थे हतम जो मारा जा रहा है वो समझता है मर गया ऐसा समझता हो दोनों वह तर जानी था वो दोनों के दोनों नहीं जानते क्यों मारा, मारने वाला और मारे जाने वाला शरीर होता है आत्मा नहीं होता है शस्त्र आदि तो के द्वारा प्रहार करने करेंगे शरीर नष्ट हो जाएगा आत्मा नष्ट होने वाला नहीं है तो ये भी गलत समझता है मैं मारूंगा और जो मरने वाला भी शरीर होता है तो वो मैं मर गया समझता हो आत्मा को मर गया समझता हो वो भी गलत समझता है ये कहा अंतराचरित हम तुम जो मारने वाला होगा शरीर को किसी के ऊपर प्रहार करके मारता हो कैसे आत्मा को मार दिया ऐसा समझता हो वो गलत समझता है नहीं समझता वो उपास करें और मारने वाला समझता है मैं हत हो गया मर गया ऐसा समझता हो उभव तऊ ना भी जानी था ये दोनों के दो तऊ उभ को तो दोनों के दोनों न बिजानी था नहीं जानते दोनों नयम हमती नहनेता अयम आत्मा न हमती नहन दे आत्मा ने किसी को मारता है न किसी को किसी से मरता है आत्मा की स्थिति ऐसी है मरता मारता भी नहीं मरता भी नहीं ये मारना और मरने का काम शरीरों का होता है एक शरीर मारता है दूसरे शरीर मरता है ये स्थिति है आत्मा न किसी को मारे न किसी को न मरे ऐसी स्थिति आत्मा जी कहा भाष्य दे एवं भूतम के आत्मा आत्मा एवं इस प्रकार का आत्मा किस प्रकार न जाएते ब्रेते शासन पुराण हो विकार से रहित आत्मा पैदा होने वाला नहीं मरने वाला नहीं पूर्व मंत्र के साथ संबंध है एवं भूतम अभी इस प्रकार के आत्मा है पूर्व मंत्र में जो दर्शाया हुआ आत्मा ऐसे आत्मा को शरीर महाप्र आत्मदृष्टि शरीर महाप्रे दृष्टि यश्य जिसके आत्मदृष्टि कहा है शरीर भी आत्मदृष्टि जो कुछ है यही है जो शीशा में दिखाई ये पड़ता है यही मई हूं ऐसा समझता हो समझने वाला व्यक्ति शरीर मात्र में आत्मबुद्धि करके बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वह हमारा वही हमता बनता है मैं इसको मारूंगा करके शरीर में आत्मा को मैं मारूंगा मैं माने आत्मा मारने वाला क्या तो उस आत्मा जो हमको या शरीर में आकर बोलता है एक, एक ही बुद्धि उसकी शरीर मात्र आत्मदृष्टि शरीर मात्र में आत्मदृष्टि करने वाला व्यक्ति हमता से वो हमता बन है ये मारने वाला हमका हो येरी मन क्या मानता है चिंतनी मन लेते मैंने चिंता चिंतन करता है हम तुम भनिष्यामी ये हम तुम का अर्थ हनुष्यामी मैं इसको मारूंगा ये आत्मा हनुष्यामी इस मारूंगा ऐसा समझता हूं हम तुम का अर्थ हनुष्यामी क्योंकि भविष्य अर्थ में तुमुन होता है तुमुन और ग्रबुल जो होते हैं वो भविष्य अर्थ में भविष्य ही का अधिकार में यदि एक है योगी अन्योहत जो मारा गया एक शरीर मारा मारने वाला भी शरीर होगा वो हटा हुआ को मरा हुआ भी शरीर होगा योगी अन्य जो मरा हुआ शो की छेद मान्य थे वो भी यदि ऐसा मानता हो क्या मानता हो हतम आत्मा हुआ। मरा हुआ आत्मा को समझता हो शरीर को समझता हो तो वो हम नहीं मारा गया ऐसा समझता है यानी आत्मा को मरने वाला समझता हो इतने तो वो यदि उभो का भी तम का भी जाने का वो दोनों के दोनों ये जानते नहीं है आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं है आत्मा का स्वरूप ना मरने वाला है न मारने वाला है वो कुछ नहीं करता आकाश किसी को तो न मारेगा न आकाश मरेगा चल दिन भर पेट्रोल जलाओ आकाश नहीं जलने वाला है निर्विकार है जब कोई भौतिक पदार्थ नहीं जल नहीं सकता आपसे कट नहीं सकता तो आप ना कहां से कटेगा कहां से गलेगा कहां से सुखेगा नई नम छिंदन की शस्त्राएं नई नम तालिकारों की किताब आप पढ़ते हैं ऐसा है तो यह तो मारे भानती क्योंकि आत्मा जो है मरने वाला मारने वाला नहीं है अविक्रिया की बात क्यों अभिक्रिय है जिसमें क्रिया होती हो ना तो वही मारने वाला होता है वो अविक्रिया है क्रिया रहित है कैसे मरेगा मरना एक क्रिया है मारना भी एक क्रिया है आत्मा अविक्रिया क्रिया रहित है तभी कितें क्रिया यश हमेशा कोई क्रिया नहीं जिसमें न तो मरण क्रिया है न मरण क्रिया है आत्मा विद्यु क्रिया भी था था है दोनों क्रिया नहीं है एक अभिक्रियवाद अभिक्रिय होने से क्रिया का अभाव है आत्मा में और जो मानता हूं मैं मारने वाला हूं तो वहां मारने क्रिया समझता क्या समझता है और मरने वाला समझता हो तो मरव क्रिया समझता है दोनों नहीं समझते एका अभिक्रियवा आत्मा अभिक्रिय का था यहाँ हमने देख आकाशवाद अभिक्रियवाद इसके जो आत्मा मारा नहीं जाता क्यों आकाश के समान अभिक्रिय है आकाश में कोई क्रिया नहीं होती आकाश के सहारे से अंकुरिया करते हैं यहाँ प्रक्रिया हो रही है तो हो रहा है आकाश में क्रिया नहीं होती जब भौतिक पदार्थ भी ऐसा निर्लप पदार्थ पाए जाते हैं उस आत्मा के कहा होता है निर्लप है इसलिए मारा भी नहीं जाता मरता भी नहीं जाता तो अनात्मज्ञ विषय नहीं जो धर्माधर्मा जो अक्षर संसार है यह धर्माधर्मादि जन्य जो संसार है धर्म अनात्मज्ञ का विषय करता है आपका ज्ञान नहीं है कोई समझता है धर्म करूंगा यहाँ मर जाऊंगा फिर वो शरीर ले भोग करके वो शरीर में भोग कर, भो करूंगा ये धर्माधर्मादि का कल्पना करने वाले क्या अनात्मज्ञ पुरुषों का, का काम है आत्मा के कर्मी होता एक आ तो अनात्मज्ञ विषय हो अनात्मज्ञ को विषय करता है कौन धर्माधर्मादि लक्ष्य एक संसार है धर्मा धर्म संसार है अनात्मज्ञ पुरुष को विषय करता है एक न ब्रह्म जो ब्रह्मता होगा उसको धर्माधर्मादि स्वरूप संसार विषय नहीं कर सकता श्रुति प्रमाण आप सुरती प्रमाण है श्रुति न जायदे ब्रवेदा कदाचित आदि प्रमाण है, है और न्यायाचय युक्ति भी है क्या धर्म आदि अनुपत्य आप धर्माधर्म आदि अनुपत्य धर्माधर्मादि कोई भोग्य शिविर युक्ति देंगे टीका में युक्ति देंगे युक्ति भी है न्याय बने युक्ति आत्मा में धर्माधर्मादि कोई सर्वा संभव धर्माधरवादी का अधिकारी शरीर को तो विशिष्ट करेगा आत्मा को शरीर विशिष्ट करके धर्माधरवादी का अधिकारी मानता है मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं पुरुष हूं स्त्री हूं मेरा धर्म है किसको लेकर के शरीर को लेकर बोलता है और शरीर से अलग आत्महार में गया हुआ हो वहां इस धर्माधरवादी को संसार हो सकता ये कहा तीन नंबर है अंग अच्छा एक नंबर तो, अनात्म तो के विषय में है या अनात्मज्ञ को विषय करता है तो धर्माधर्मा के स्वरूप जो है आत्मज्ञ को नहीं या आत्मा को नहीं जानते हैं सभी भाव पर बैठे हैं उसी को ये धर्माधर्मादि संसार मिलता है दूसरे को नहीं मिलता दो नंबर न ब्रम्पज्ञ न ब्रह्मज्ञर्माधि संसार है क्या नंबर धर्मादि संसार ब्रह्मज्ञ तो नहीं आत्मज्ञ पुरुष तो नहीं होगा धर्मादिंग ब्रह्मंच क्योंकि धर्मादि हो ही रह स तो ब्रह्मजय धर्वादी कर ही नहीं सकता क्यों धर्वादी करने के लिए जाति घटित है शरीर घटित है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं धर्म के लिए शरीर घटित होगा मैं जाति मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए कर्म है मैं क्षत्रिय हूं मेरे लिए कर्म है जाति घटित है और जाति किसने देखा शरीर में शरीर घटित होते हैं सब ब्रह्म क्या होगा शरीर लाभ से ऊपर उठा हुआ होगा वहां पर धर्मा तो धर्मादि संसार होना संभव नहीं देगा धर्म जब वो करते ब्रह्म जैसे ब्रह्म के तो धर्माधि होना संभव नहीं ऐसा ठीक है देखें यदि अभिक्रिय आत्मा तभी धर्माधि अधिकारी अभाव तद अस्त संसार भरो में सदी आप शाह एक शंका आ जाती है जब आपने कहा आत्मा अभिक्रिय है क्रियाशील नहीं है इसलिए मारता भी नहीं मरता भी नहीं कहा आत्मा में मारने क्रिया भी नहीं मरने क्रिया भी नहीं ऐसा कहा तो आत्मा अभिक्रिय है तो अभिक्रिय यदि अभिक्रय आत्मा आत्मा यदि अभिक्रिय है आत्मा का स्वरूप अभिक्रिय है क्रिया रहित है कुछ धर्मादि अधिकारी का भाव धर्मादि कौन करेगा आत्मा तो कोई क्रिया करेगा नहीं धर्मादि क्रिया है तो धर्मादि अधिकारी का भाव हो जाएगा धर्म पाप पुण्य करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा और पाप पापपुण्य नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा क्योंकि पाप पापपुण्य का फल है संसार स्वर्गारी हो चाहे वर्गावी हो पाप पुण्य का फल है तो यदि अभिक्रय है आत्मा आत्मा यदि अभिक्रिय है, ख्रिया है। क्रिया रहित है नैविद्यते क्रिया ये संसार अभिक्रिया बहुगरी समाज करना अभिक्रिय जैसे अपुत्र बनाते हैं नैविद्यते पुत्र यश ऐसा प्रकार नविद्यते क्रिया ये ऐसा यह होगा जिसमें क्रिया नहीं है आप में यदि अभिक्रिया है ऐसी स्थिति में क्योंकि तब तो धर्मादि अधिकारी भाव आप धर्मादिपुण्यादि करने वाला अधिकारी नहीं है तो क्रिया है नहीं वहां के अधिकारी क्रिया करते कर्म करते हैं कर्म नहीं है स्थिति में तथा सिद्ध हो तो फिर धर्मादि की असिद्धि होगी जब धर्मादि करने वाले व्यक्ति ने तो धर्बारी हो नहीं पाएंगे धर्मादि नहीं हो पाएंगे तो तजन संसार नहीं होगा धर्मादि कारण है संसार बनाने के लिए संसार उपलब्ध मेरे मन से संसार की उपलब्धि ही नहीं होनी चाहिए फिर व्यक्तियों को तो क्यों हो रहा ये शंका है उपलब्धि क्यों होती है कि आशंका ये शंका है उत्तर देते हैं के विषय एक और धर्मादि संसार का धर्मादि संसार किसके लिए जो के व्यक्ति नहीं है उनके लिए वही समझता है मैं अमुक जाति का हूं अमुक लिंग का तो मेरे लिए कर्तव्य बनता है फिर कर्म करने लग जाता है कर्म करने के बाद धर्मधर्म दो में से एक पैदा होगा उसके तजन फल संसार अनात्म्य विषय है संसार ये सिद्धवार कि अनात्मज्ञ है धर्मादिश संसारिप्पण चार तो असिद्ध हो धर्मादि असिध हो जब धर्माधि नहीं होंगे तो संसार नहीं पाएगा आत्मा अभिक्रिय है तो कर्म नहीं करेगा कर्म नहीं करेगा तो धर्मादि पैदा नहीं होंगे धर्मादि पैदा नहीं होगा तो संसार नहीं होगा फिर संसार दूरग्रित हो रही है कि कैसे आपने कहा तब कहते हैं दो प्रकार के हैं एक आत्मज्ञ व्यक्ति होता है एक अनात्मज्ञ होता है आत्मज्ञ के लिए तो संसार धर्मा धर्मादि संसार नहीं है अनात्मज्ञ को विषय करता है ये बता अच्छा सिर्फ रामायण आदि पिछा यार अज्ञाना प्रगति से आत्तन साफ कुछ हो न्याय फिर तो हो गया स्मृति प्रमाण दे दिया आत्मा अभिक्रिय है करके कहा यही मंत्र ने कहा हम अंतरा चये थे हताश्चित मने थे अप इत्यादि कहा आत्मा ने क्रिया नहीं है तो दोनों ही जान कह तो साम दूसरा न्यायात से कहा जिसके अज्ञान से संसार खड़ा होता है तो उसके ज्ञान से कहा होता है? संसार होता संसार खड़ा किससे होता है आत्मा के अज्ञान से यही ज्ञान युक्त है ठीक है न्यायाल से कहा था युक्ति यदि अज्ञान प्रवृत्ति प्रवृति से जिसके अज्ञान से धर्मा की से प्रविक्ति प्रविक्ति धर्मा की प्रवृत्ति होगी आत्मज्ञान होने पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती धर्मा धर्मा में यद अज्ञान जिस आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति से प्रवृत्ति होती है धर्मा के विषय में अब ज्ञान आस आत्मा की ज्ञान हो गया ब्रह्मत्ता हो यदि हुआ है तो सात कुतोह को प्राप्त प्रवृत्ति कुतोह कैसे हो सकते कुतुह कैसे हो चल एक आगे न्याय से आत्मज्ञा धर्मादि लोग होते जो आत्मज्ञ व्यक्ति होगा अपने स्वरूप को पहचान के बैठने वालों को आत्मज्ञ बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म आदि होना संभव नहीं और आत्मा आत्मा तो आत्मज्ञा सदा मुक्त रहेगा आत्मज्ञ व्यक्ति हमेशा मुक्त ही होता है वो बद्ध हो ही नहीं सकता आत्मज्ञा वह होने के पहली की स्थिति है बद्ध हरी व्यवस्था शिक्षण पांच की आत्मज्ञ जैसे अत्या धर्मादि प्रवृत्ति ही प्रत्येक अज्ञानमूल धर्मादि की प्रवृति जो है प्रत्येक माने आत्मा आत्मा के अज्ञानमूलक है आत्मा के अज्ञानमूलक धर्मादि की प्रवृत्ति है जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक धर्मवादी का अधिकारी अपने को मानता है धर्मवादी दर्मा, करता है आत्मा को पहचाना नहीं उस अपने को धर्मादि का अधिकारी में ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो ऐसी भावना में है मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ मेरा ये कर्तव्य बनता है शरीर भाव में होता है शरीर भाव से ऊपर आत्म भाव में गया होगा तो धर्मादि का अधिकारी ही नहीं हो ये बता रहे आत्म जैसे धर्म आदि प्रवृत्ति धर्मादि प्रवृत्ति प्रत्येक ज्ञान बोला जो धर्मादि में जो प्रवृति होती है लोगों की आत्मा की अज्ञानमूलक है जब तक अज्ञान है आत्मा का तब तक धर्मादि प्रवृत्ति होती है तो और यहां कैसे है यस्वात्म साथ आत्म तृप्त मानव आत्मदेवथ संतुष्टत्ती थे गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा है तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय में कर्म की बड़ी प्रशंसा करते गए रा भी कर्म किया है तुम्हें कर्म करना चाहिए क्योंकि तो आत्मभाव में व्यक्ति उसके लिए कर्म करने को कहा क्योंकि आगे जाके बोलते हैं जो आत्मा में ही रंग करने वाला हो गया आत्मस्ता मध्रेवस्या आत्म तृप्त मानव आत्मा में ही तृप्त है विषयों से तृप्त नहीं है ऐसी स्थिति में पहुंच गया है यहाँ भरदेव से आत्मेव संतुष्ट विषय से संतुष्टि होती है भोजनादि से संतुष्ट करता था विषयों से संतुष्टि होती अब आत्मा में ही तृप्त है ऐसी स्थिति में पहुंचा तस् कार्य न विद्य उसके लिए कर्तव्य नहीं धर्मा धर्मादि कर्तव्य कोई भी कर्म नहीं है के लिए विश्व किया विश्व किया काम न्यायालय चलता काम करते न्यायालय के बारे में द्वारा कि क्या कहा विवेकी सर्वदा पूर्वतर नास्तिक अलेखवाद आदित्य श्री कृष्णा कन्द्रो यथा करें जो विवेकी होगा हमेशा मुक्त ही रहता है क्यों अलेपवाद में रहता है लेकवाद नहीं होगा अपने को अकर्ता समझ के बैठता मैं करने वाला हूं नहीं समझता है अकड़ता समझता है अलेपवाद लेपवाद है मैं करता हूं मैं फल का मैंने किया लेपवाद है कर्म से आप जुड़ गए कर्म से जुड़ने पर फल से जुड़ेगा अलेपाद आश्रित अलेपाल को लेकर आखिर लेकर के मैं अकर्ता हूं अभोक्ता हूं ऐसा विवेक सर्वराह होता विवेक अवसर अच्छा। पूर्वतर करते हुए उसके शरीर से क्रिया हो रही हो तब भी अपने कर्तृत्व नहीं जाता जैसे दूसरा व्यक्ति कोई काम करता हो उसमें आपको अभिमान होता है मैं कर, मैं कर रहा हूं नहीं होगा तो ज्ञानी जो विवेकी होगा शरीर को अपने से बिल्कुल अलग देखता है तो दूसरे के कर्म को अपने आरोप कभी नहीं करेगा शरीर में स्वाभाविक जो कर्म होता हो उसको वही रहने देता है अपने में लाता नहीं ये है विवेकी का पहचान है ठीक विवेकी सर्वदा पूर्वक करते हुए भी लोकदृष्टि से कर्म हो रहा है किंतु तो विवेक है उसके पास क्या करता है नास्तिक कर्तृता कर्तित्व नहीं है उसके पास विवेकी के पास कर्तृत्व नहीं आता क्यों अलेपात मास्तृत्व अलेपाद में है वो लेपाद नहीं है मैं करता हूं इसका फल भोगूंगा नहींपाप नहीं है उसमें अलेपाद है दृष्टांत देते हैं श्रीकृष्ण जनको यथा जैसे श्रीकृष्ण का कितना बड़ा विवाह रहा होगा छप्पन्न करोड़ उनके संतान हैं श्रीमद भाव को खोलता है छप्पन करोड़ कम होता है क्या उनके परिवार में सब यदि की चर्चा है छप्पन करोड़ तो उनकी व्यवस्था बनाने में क्या काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे करते होंगे किंतु उन्होंने अभिमान नहीं था मैं करने वाला हूं इसका फल भोगूंगा इतने बड़े-बड़े राक्षस को मार डाला है उसने अभिमान नहीं था श्री कृष्ण जनगोले इसी प्रकार जनक राजा जनक कृष्ण तो भगवान कोटि में हो गए तो मनुष्य कोटि में है कृष्ण की बात करो तो अवतार कोटि में है तो मनुष्य कोटि में है तो वो भी ऐसे के। सर्वस्या विक्रांत आए नमें दरअसा जनक जी का शब्द है सारा जनकपुर जल जाए मेरा कोई जलने वाला नहीं है ऐसा कोई तो करें ऐसे अलेहबाद होने पर ऐसा होता है कहा तो करते हुए भी कर्तृत्व नहीं लाता वो जैसे जैसे तो टिप्पणी देते हैं छे और साहब की टिप्पणी छह में कहा विवेकी यथा भगवान भगवान कृष्ण ने स्वर्य गीता के अष्टादश अध्याय में कहा से नम कृतोभाव बुद्धि यसे न लीपते अतवा की सही मामलोकाम की निब्त गीता के अष्टादश अध्ययन है जिसमें अहम भाव नहीं है मैं करने वाला हूँ और बुद्धि न लीपते फल में बुद्धि जिसके लिपाड़मान नहीं है या तो न करने वाला भी फल सा है और वो तो करते हुए कर्म हो रहा है अहंकार में न करने वाला कर्तृत्व तो बनाना नहीं कर्मों में और फल में जताए नहीं है बुद्धिशन पेटे फले कहाना नहीं पेटे फले फल में जपाय मान नहीं होता हत्या साहिमान लो रहा हमें उसकी प्रशंसा में लेकर वो मारता नहीं है वो आत्मज्ञानी और ग्रधर हो तो मार डाले उसकी प्रशंसा है मान लो ऐसा काम भी कर जाए सारे तीनों लोगों को नष्ट कर डाले वो करीब न हमती धन तक्य न वह मारता है नाप्त भगवान उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया न मारता है ये बात को मैं समझता हूँ ये गीता बता भगवान विवेक सर्वदा मंत्र ऐसी करती है भगवान ने इत्यादि अलग बात तो क्या होता है गीता के पंचम अध्याय से आपको कुछ अलग बात का समझना अलग बात को समझना चाहिए तत्वव्यता तो जो होगा वास्तव में आत्मव्यता जो देखती होगा अगर हम सर भाव से अलग बैठे होंगे तो दूसरे का किया हुआ कर्म कभी अपने आरोप नहीं करेंगे जैसे यह व्यक्ति कोई काम करता हो तो मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं कर रहा वैसे शहीद आदि से अलग अपने को कर चुका हो उसके लिए कर्म नहीं होता कर नहीं सकता इसके लिए गीता के पंचम अध्याय प्रमा का प्रमाण आएगा अलेखा यथा यश एक त्रयोदश अध्याय को ले लेते हैं अलेख एक पंचम अध्याय नैवे किंचित करो में युक्तों मन का तत्व वित्त पश्चिम श्रृणम कृष्ण जिग्रम नष्टम गच्छम सुखम श्वसन प्रवतम विस्तृत गृहम नमिशन निमिशन नदी इंद्रिया इंद्रिया के शु गं है सब कुछ हो रहा है देख रहा है सुन रहा है खा रहा है सो रहा है उठ रहा है सब कुछ हो रहा है किंतु वो क्या समझता है ये इंद्रियों का काम है खाना पीना सोना जबना इंद्रिया है उनमें काम हो रहा है मैं कुछ नहीं करता मैं इंदित कर रूम मैं नहीं करता मैंने इंद्रियों से अपने को अलग करता है तो इंद्रियों के कर्म को अपने में नहीं लाता ये तत्वविकता का स्वभाव होता है ऐसा ये कहा दैव कित करोगी युक्तो मान्य तत्विद तत्वविद इस तरह से युक्त होकर के रहे तत्वविधता कैसा पश्चिम श्रेण सब कुछ करता हुए नैम किंजित करोगिधि ऐसा रहे मैंने सब काम दूसरों का है मेरा नहीं है इंद्रिया और इंद्रिया फेसुल बर्तन के इंद्रिया अपने अपने विषय में रहते हैं अपना काम करते हैं मैं इंद्रिया नहीं हूं मैं अलग ऐसी भाव अले बार ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में इंद्रियों के माध्यम से कोई कर्म हो तो उसको कर्तृत्वपना तो नहीं है कर्तत्वपना नहीं हो तो भोत तो भी नहीं है तो होता है अले होता है और प्रयोग अध्याय ने को बताया है किसी बात को अले का एक चर्चा की है गीता में यथा सर्वप्रथम सौक्षा आकाशम लोपलिप्य सर्वत्र भस्त होते तथा काम लोपलिप्य ऐसा जैसे देखो आकाश के अभाव कहीं नहीं है सर्वत्र आकाश विद्यमान है आकाश पाए जो ढीला डीला देखता वो नहीं खोखला पना ये तो खोखले पने का आकाश जाएगा या आकाश है तो खोखले पने को आकाश बोलते हैं अगर आकाश सर्वत्र हो एक दूसरे जुड़ जाएंगे चल भी नहीं पाएंगे आकाश ही अवकाश देता हो सबको अवकाश दात्री होने से आकाश बदल जाता उसको सबको अवकाश देता तो सर्वत्र होते हुए भी आकाश किसी के साथ लेमान नहीं होता संग रहता है किसी के साथ चिपड़ता नहीं तथा सर्वप्रथम सौक्ष आकाश सूक्ष्म होने के कारण भौतिक पदार्थों होने कोई अति सूक्ष्म पदार्थ है तो आकाश भौतिक पदार्थों की जता आत्मा जैसा सूक्ष्म नहीं है आत्मा से स्थूल हो जाता है किन्तु भौतिक पदार्थों की बात है यथा सर्वप्रथम सूक्ष्म सर्वगत आकाशम सौक्ष जो आकाश सर्वत्र होने पर भी सूक्ष्मता होने के कारण सूक्ष्म होने से न उपलिप्त न उपलिप्त किसी के साथ नहीं करता हो अलग असंग रहता है ठीक इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा के शरीर में कहीं अभाव नहीं है पूरे पूरे शरीर पैर के लक्ष्य लेकर के शीर तक पूरा आत्मा समाया हुआ है सर्वत्र देहे अवस्थित संपूर्ण शरीर में अवस्थित आत्मा है आत्मा नुप्त तथा तो तो आत्मा असंग है जैसे आकाश असंग है किसी के साथ लेमान नहीं होता उसी प्रकार पूरे शरीर में आत्मा है व्याप्त है किन्तु लेपाहमान नहीं होता इसलिए शरीर के धर्म को आत्मा में न इस शरीर के धर्म आत्मा में ला कर ही ये स्थिति हो जाती है मैं कर्ता हूँ खोकता हूँ बनता है ये वेदां की है इत्यादि प्रमाण उत्तम दृढ़ प्रत्यय किया हो ऐसा जो दृढ़ प्रत्यय हो गया हो अलेखाद यही होता है इत्यादि प्रमाण गीता दी जो प्रमाण दिया अले बदार के लिए इसके बाद उत्पन्न होगा जो एक दृढ़ विश्वास है किसी को अलेपवाद कहते हैं अलेप्रबा आकृत्यों को ऐसा कहा रहा है अलेपाप कहता होता है आगे भाष्य देखिए कथम पुनर आत्मान जाना एक ठीक है अकामत्व आदि साधनांतर विधाना उत्तरवाक्यम अवतारे थे देखो आत्मा अगर प्राप्त करना हो आपको आत्मा मैंने आपका स्वरूप आयो, आप अब दूसरे स्वरूप में पड़ गए इसलिए आपने को भूले हुए हैं प्राप्त करना हो तो अकात्तव तो आदि गुण की आवश्यकता है निष्काम होना चाहिए विषयों की चिंतन खत्म करना चाहिए विषय का आर्जन खत्म करना चाहिए काम माना विषय काम में काम विषय आ को काम कहते अकाम हो जाना चाहिए विषय से रहित हो जाना चाहिए बोलना है ये इन गुणों का विधान करना है आपका प्राप्ति के साधन विधान करने के लिए कारण है ये कहते हैं कि कारण है अकामित्वी व्यक्ति को अकामत्व तो होना चाहिए कामना का अभाव हो जाए किसी की भी इच्छा न हो इच्छा ही ना आ जाए ऐसी स्थिति में पहुंच जाए अगर आत्मा में वास्तव में आत्मा में बैठ गया हो तो बाह्य विश्व की इच्छा होगी नहीं हो नहीं सकता अकामित अकामत्ववादी साधना अन्य साधन ज्ञान के लिए उपयोगी साधन है विधान उत्तरवाक्य मिली आगे के वाक्य जो आने वाले हैं अड़ोरण्य महोत्सव महीना वाक्य का अवतरण देते हैं एक अकामत्व तो आदि से क्या लेना एक तो अकामत्व तो आगे बताएंगे नागरिक दुष्कर नासा पूर्ण समाहिता नासना अपायात इत्यादि बोलेंगे तो दुष्करित्र से निवृत्त नहीं हुआ गिरफ्त नहीं हुआ वो नहीं हो वो व्यक्ति का आत्मा नहीं मिलने वाला है वेदांत को सुनते रहो दुष्कर्म करते रहो आत्मा कुछ चर्चा नहीं करना ये आगे मंत्र आएगा ना विरोध हो तो दुष्चरिता राज्य मंत्र इसका भी विधान होना है मैंने आपको साधर बनना है तो दूसरे दुष्चरित्रों से अलग होने चाहिए पृथक होने चाहिए नागिरता ना आगे तो दुष्चरिता आपके मन शांतन हो कभी आपका पाप उथल पुथल हुआ आत्माविरफक होने जा सकेंगे न समाज का एकाग्रता की जरूरत है अगर एकाग्रता का अभाव है आत्मज्ञान नहीं अभी ये करना है वो करना है वो करना है वो करना, है वो करना मन विचलित हो रहा है कहा आत्मा के तरफ जाएंगे विचलित अवस्था नहीं हो सकता ना असामता मन होगा अभी जिसका मन शाम है विषयों से विषयों की तरफ भगा हुआ है आत्मा की तरफ उसकी छोड़ दे विषय छोड़ भले ज्ञान हो गया हो परोक्ष ज्ञान हो गया है शास्त्रों के माध्यम से किंतु प्राप्त होने ऐसा आगे बोलने वाले हैं इन दोनों का विधान कर रहा है अगर आत्मा चाहिए तो आपको ये होना चाहिए अकामकवादी चाहिए और दुष्चरित्रा जिसे विराम लेना होगा ये सब विधान कर रहा है इसके लिए आगे आत्मा के बारे में फिर चर्चा करते हैं करके कहा और पथन देते हैं प्रथम पूर्ण का आत्मा प्रश्न होगा महाराज पूर्व आत्मा को दोनों नहीं जानते बोलिए कौन कौन दो जानते मैं मारने वाला हूं और मैं मरने वाला हूं समझने वाला दोनों आत्मा को नहीं जानते कहा फिर आत्मा को कैसे जाना जाता है पूर्व मंत्र से संबंधित बोला व्यक्ति वाला पुनरा आत्मा पुनरात्मा जाना थी पहले मंत्र में जो बताया है वो तो आत्मा, आत्मा को नहीं जानते हैं अंता अपने को हंका मानता है वो तो मरने वाला समझता था आत्मा को नहीं जाना कथम पुनरात्मा जाना थी आत्मा को फिर कैसे जानता है प्रश्न हुआ तो उच्चते उत्तर देते हैं कैसा जानता है ये देखना है कि कहीं एक अंतृत्वालीना ज्ञान से आत्मज्ञान जो हम हं, मैं हंता हूं ऐसा मानता हो तो अब आत्मज्ञान नहीं है यदि ऐसा अथवा मैं हता हो गया मर गया हो ऐसा समझना भी आत्मज्ञान यदि नहीं है अंतरित्वालीना आदि से हता मैं अंतरी हो गया हंता और दूसरा आदि से लेना हत मारने वाला मैं मारता हूं समझने वाला भी आत्मज्ञान नहीं है और मैं मरता हूं समझना भी आत्मज्ञान यदि नहीं है तो न आत्मज्ञान के केवल रूपेण साधन है न तेरे फिर आत्मज्ञान नहीं होता है तो न आत्मज्ञान मंत्रित्व से आत्मज्ञान नहीं होता है तो केवल रूपे में साधन है न कौन से साधन से आत्मज्ञान होगा फिर मैं मारता हूँ मैं मरता हूँ समझना ये ये तो साधन नहीं बना आत्मज्ञान फिर कौन साधन होगा आत्मज्ञान के लिए पृष्ठ भी पृष्ठ पुनः आत्मा जाना फिर आत्मा को कैसे जान है ये प्रश्न पुर् था तो उत्तर देते हैं आगे माँ दोनों उपलक्ष्य के सर्वा दृष्टान्त होना अकामित्वा का साधन आवश्यक है अरे देखो आत्मा को जानने के लिए औुशी और, और, और महान से भी महान इस रूप से समझना चाहिए आत्मा को आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आकाश को दृष्टान जानना है आकाश सबसे छोटा भी हो है स्वीप में क्या है और ये जो बाहर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा मैंने जैसी जैसी उपाधि है वैसे वैसे सूची आकाश की अपेक्षा आकाश बड़ा हो जाता है घटा घटाकाश की अपेक्षा मना आकाश बड़ा हो जाता है आकाश न छोटा है न तो बड़ा है किसके कारण से बड़ा होता है उपाधि के कारण से वैसे आत्मा भी छोटे से छोटे उपाधि में आत्मा दिखाई दे रहा है बड़े से बड़े उपाधि में भी आत्मा दिखाई रहा है इसलिए आत्मा छोटा से छोटा ये नहीं लगाना कि आत्मा छोटा और बड़ा है उपाधि को लेकर के बोला जा रहा है जैसी जैसे, जैसे उपाधि होगी वैसे वैसे आत्मा वास्ता है कि बोला जा रहा है मंत्र है टिप्पणी होगी मंत्र मंत्र है ओ रैया भैया आत्मा चो मतु पश्योको प्रसादा महिमा महिमात् महतो गुहा श्यति पश्यु प्रसादा महिमा महिमा समय हो गया है ये सहलो पुन सरवाभ येमस्त महिशाई ओं शाम